पुराण रुद्र संहिता नारद जी ने पूछा पुज्य पिताजी देवतापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई ब्रह्मा जी ने कहा नारद तुम धन्य हो इन सभी मुलियों के साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनो मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने शिव सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदंबिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो तीन दिव्य वर्षों तक तप किया वे कभी जल पीकर रहते कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे मुनिश्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नेमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया जगन में जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य क्रित माना वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी उनकी अंगकांति श्याम थी मुख बड़ा ही मनोहर था वे चार भुजाओं से युक्त थीं और हाथों में वरद अभय नील कमल और खड्ग धारण किए हुए थी उनकी मूर्ति बड़ी मनोहरणी थी नेत्र कुछ कुछ लाल थे खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे दक्ष ने कहा जगदंब महामाये जगदीशे महेश्वरी आपको नमस्कार है आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है भगवती आद्य मुझ पर प्रसन्न होइए शिवस्वरूपिणी प्रसन्न होइये वरदायनी प्रसन्न होइये जगन आपको मेरा नमस्कार है प्रसिद्ध भगवताद्ये प्रसिद्ध शिवरूपिणी प्रसिद्ध भक्तवरदे जगन्माए नमोस्तुते ब्रह्मा जी कहते हैं मुने सैयद चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्थिति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ तुम अपना मनोवांछित वर मांगो तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारम्बार प्रणाम करते हुए बोले दक्ष ने कहा जगदंब महामाए यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं वे परमात्मा शिव के पूर्णावतार हैं परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ फिर उनकी पत्नी कौन होगी अतः शिवे आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण से मोहित कीजिए देवी आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती इसलिए आप मेरी पुत्री होकर जिस समय महादेव जी की पत्नी होइए, इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए देवी यही मेरे लिए वर है यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसी ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ